सोचेंगे तेरे बुद्धि पूरा विवेक की हो जाएगी तब चाह जा करके दमन करूंगा या इसे, इसे कुशल जो सार्थी बनेगा तो कहें सार्थी कुशल हो जाएगा बाद में घोड़े चलाएगा क्या ऐसा नहीं होगा जब पहली बार बैठेगा घोड़े पे लाद तो खाएगा ही हो गिरेगा भी हो बहुत मुसीबत होता है लेकिन उस मुसीबत को छेड़ते हुए घोड़े को भी वो लात मारता उसको भी छोड़ता नहीं वो घोड़े को भी लात मारेगा खुद भी लात खाएगा खुद गिरेगा फिर पकड़े खेचेगा इस तरह से दोनों के साथ संघर्ष होता है लेकिन जिसके अंदर आदि का सामर्थ्य है वो उस पर विजय प्राप्त करेगा जैसे आप साइकिल सीखे क्या एक बार भी गिरे नहीं चोट भी लगी गिरे भी लेकिन पहली बार गिरे और चोट लग गया उसे छोड़ देते तो जिंदगी कभी सीख ही नहीं पाते होता है संसार में जो है आपको हर जगह पर देखेंगे साधन का नियंत्रण करने के लिए साधक को से नियंत्रण बिलाना पड़ता है और साधक और साधन उभय एक साथ अभ्यास अभ्यात्मक नियंत्रण को पाते हैं तब जाकर के बुद्धि पूर्ण रूप में नियंत्रण में आ सकती है इसे इनका यहाँ कहना था पश्चिम इंद्रियानीणी वश्याणी भवती थी तो पुनः पुरोक्त विपरीत राष्ट्रकार विपरीत है ऐसा जिसका ऐसा जो है सो विज्ञानवान मनसा समहे चित्त वाला सदा जो ऐसा होता है त्यक्ति उस के उथी उस रूप बुद्धि का वश्यात वक्त अश्वस्थानीय जो इंद्रियां है उसके उसके वश में होते हैं अर्थात उसको प्रवृत्त कराने और निवृत्त कराने में वह समर्थ हो जाता है दानता सदवाय वी तरह सार होते हैं वश्याणी तो पहले वैश्याणी भी पहले आना चाहिए था उसकी व्याख्या हो सकती सदसा इतर होते है जैसे जो है विज्ञानवान वन कुशल सारथी के जो है दांत घोड़े हुआ करते दमन किया हुआ सुशिक्षित जैसे घोड़े होते हैं उसी प्रकार से उसके हाथों में भी इंद्रिया मजबूत होते हैं तो ये क्या इतना सब लफड़ा करने की जरूरत क्या अरे सीधा हर जगह समझ के बैठ जाओ कहते सीधा यूँ समझ करके और कह दिया मान लिया मन में तो काम चलता है क्यों ऐसे तो व्यक्ति के अंदर विवेक तो रहता है ही नहीं सुना है और बोल रहा है केवल वो व्यक्ति जरूर संसार गति को प्राप्त करेगा इसलिए अविवेकी को संसार गति प्राप्त होती है और विवेकी को परम पद विष्णु पद की प्राप्ति होती है इस बात को गति का गथन पर दो मंत्र आ रहे तो पूर्वोक्त अभिज्ञान बुद्धि सारथी इधम पदम आरोप अभिज्ञान है उस बुद्धि है उस बुद्धि वाला पुरुष को क्या फल मिलेगा वो बता रहे यस्त विज्ञान वन भव्यमनस्क सदा शुचि न सदमातीसारिगती जो अविज्ञानवान है अनियंत्रित चित्रला है अनियंत्रित असंयत्म मनवाला है है अमनस्कती भवति वान भी नहीं है और युक्त मनवाला भी नहीं है सदा अशुचि सदा ही अपवित्र रहने वाला है अयोग्य विषय संबंध करना ही अपवित्रता है अपवित्रता है क्या जो अयोग्य वस्तु है अलक्षभूता वस्तु है उनके साथ संबंध होने से आपके अंदर पवित्रता मानी जाती है आप सड़क पे जा रहे हैं सुअर ने आपको छोड़ दिया तो आप कहेंगे हा हो, हो अपवित्र हो गए और आप जा रहे किसी ब्राह्मण ने आपको तिलक लग लगा दिया वाह तो अच्छा हो गया पवित्र हो गया मैं क्या बात है भी? अरे वो भी आपसे एक दूसरा जानवर है ब्राह्मण भी सुअर भी आपसे भिन्न दूसरा जानवर है अरे क्या जानो हमें नहीं आप समझते हैं इस बात कोचड़ी तो रहता है टट्टी पट्टी खाता है गंदा आदमी और ब्राह्मण अरे वो तो गंगा जी में स्नान करके आरती करके पूजा पाठ करके स्वच्छ होकर के आ रहा है वो तिलक लगा रहा है तो बड़ा खुश है अगले आपको धन्य मान तो उन विशेष संबंध संबंधी गान सा पवित्र और अपवित्र मान रहे हो ना कि आपने आपने में आप क्या थे न पवित्र थे ना अपवित्र थे, थे। यश तो ईश्वर कहते न सतम आपने दिया ऐसा जो अपवित्र रहने वाला है अर्थ हमेशा ही गलत विषयों से संबंध करने वाला है ये तुमने बाई दृष्टांत दिया इसी प्रकार से इंद्रियों का भी समझो पवित्रता और अपवित्रता समझ रहा है आप भगवान की मूर्ति से देखा तो ठीक है आपकी चक्षु पवित्र है और आपने जो है कही गए गंगा स्नान कर ली रहे मान लो कर तो हैं आप अच्छा काम हवा नहाते नहाते सामने किसी और को देखा वो देवी थी अर्धनग्न थी और आपकी दृष्टि में गलत विचार आ रहा है तो आप गंगा जी में खड़े भी भले ही हो गंगा जी स्नान भी भले कर रहे हैं आप, आप महात्मा का वेश में भी भले ही हो तो फिर आपके चक्षु अपवित्र हुए। इसे को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं इस पर निर्भर जैसे आपने सिनेमा के गाना ही सुना आपके कान अपवित्र हुए। क्यों वह ईश्वर के संबंधी नहीं और यदि उसी गाने का तो आपने अपने भजन की योग्य मान लिया तो वह कान पवित्र है। जैसे एक बार जो है कहीं हम खड़े थे मुंबई शहर में एक गाना बज रहा था। बहुत सुंदर भजन है भाई इसका कैसे दे दो वो तो कहे महाराज जब भजन नहीं है सिन्हा के गाना है मैंने तो हमें जो और इसके समझ में आ रही है उसके अनुसार भजन है खिशा है तो भजन ऐसे था हमारे तो भजन नहीं था ना इसलिए मैं कह रहा भजन ऐसे था पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे पर्दा नहीं है एक गाना सुना तो सिनेमा के गाना भाई मेरे को भी समझ में लेकिन मेरे लिए भजन था क्या मैंने उस गर्दान लिया माया है माया माया का पीछे माया नहीं है मैंने पर्दा दर्द ले लिया माया मैंने पर्दा दर्द क्या ले लिया माया अर्थ ले लिया अब मेरे लिए तो वजन बनिया कि नहीं बन गया वो मैं माया से करा ये माया तो बहुत मेरे को नचा लिया है लेकिन जरूर जानता हूं इस माया का पीछे माया नहीं है इस माया का पीछे मेरा अपना स्वरूप है और उसी को समझने वाली बात शब्द को किस अर्थ में आप ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर हुआ ना इसलिए वस्तु अपने आप में हमें ना पवित्र कर सकता है ना अपवित्र यदि उसी देवी को साक्षात गंगा मां के रूप में देख लेते गंगा जी में खड़े हुए तो आपके चक्षु पवित्र नहीं होता पहला काम वासना की दृष्टि से रहेगा तो का गंगा जी में रहते हुए आपने पाप कर दिया इसलिए विषयों के साथ संबंध के साथ साथ उस विषय में आपकी दृष्टि क्या है भावना क्या है उसके ऊपर निर्भर होता है आप पवित्र हो रहे हैं या अपवित्र वित्र तम वस्तु है अपने आप में आपको वह पवित्र कर सकता है आपके अंदर भावना गलत हैं और अपवित्र तम वस्तु भी आपके अंदर पवित्रता को उत्पन्न कर सकता है दृष्टि और भावना उत्कृष्ट है इसे यहां ये मत समझो ये कोई वस्तु का धर्म नहीं है कि जो असुचि कह रहे हैं वो समझ के पहले कहीं भी नहीं था सूची और असुचि शब्द पूर्व मंत्रों में यानी यहाँ करके जान करके सूची और अच्छी शब्द क्यों प्रयोग कर रहे हैं फल कथन करने में क्योंकि फल निर्भर होता है आपकी दृष्टि और भावना क्या चीज वही है कि आपकी दृष्टि क्या है आपकी भावना क्या है यदि आपका उचित दृष्टि उचित भावना है फिर वह अत्यंत अपवित्र वस्तु भी आपको पवित्रता प्रदान करेगी जैसे एक वेश्या भी क्यों ना हो अपने आप में दुनिया का दृष्टि से अत्यंत अपवित्र है जिन आपने उसको साक्षात माँ भगवती का दृष्टि से देखा और राम राम किया और उन्होंने कहा सुखी हो तेना आशीर्वाद मिलेगा मत समझो नहीं लगेगा क्योंकि आपकी दृष्टि दृष्टिकोण उस समय एक के भाव नहीं थी आपकी दृष्टि में वो साक्षात माँ भगवती तो इसीलिए हमारी भावना आंतरिक और हमारे अंदर उस भावना के अनुरूप जो दृष्टिकोण है उस पर निर्भर होता है कि हमारे द्वारा पाप हो रहा है या पुण्य हो रहा है हम उससे पवित्र हो रहे हैं या उस विषय संबंध करके हम पवित्र हो रहे हैं हो रहे हैं तो उसके ऊपर निर्भर है इसलिए चीजें वही है वस्तु का अपना स्वरूपता है या स्वभावता न कोई वस्तु पवित्र है न कोई वस्तु अपवित्र है इसे यहाँ की कहते हैं लेकिन जो अविज्ञान होता है क्या होगा वो हमेशा ही अत्यंत पवित्र वस्तुओं में भी गलत दृष्टि रखेगा गलत भावना करेगा अशुचि रहेगा, वह असुची तो सदा अशुचि। जो विवेक रही बुद्धि वाला होगा असहत मन वाला होगा उसके निश्चित रूप से वह सदा अपवित्र चाहे वो चोला पहन ले संस का चाहे लंबा छोटा तिलक लगा लेकिन वो से अपवित्र और कोई नहीं संसार इन चीजों से कोई पवित्र नहीं होता है और जो ऐसा विचार से प्रदूषित है जो वायु प्रदूषण इतना महत्वपूर्ण नहीं है ठीक है शरीर को भी खराब करेंगे ठीक है लेकिन मरना ही है ना इसको धुआं से प्रदूषण हो रहा है धूड़ी से प्रदूषण हो रहा है जल प्रदूषण हो रहा है होने में से कोई हमारे कोई भाई नुकसान नहीं है ये प्रदूषण केवल हमारे शरीर को जल्दी मार डालेगी ही तो होगा ठीक है दस साल पहले मर जाएंगे अच्छी बात है खराब नहीं है उसमें लेकिन यदि विचार का प्रदूषण आ गया है आपके अंदर आपकी भावना ने प्रदूषण है आपकी दृष्टि में प्रदूषण भीतर की उससे बड़ा नुकसान देने वाला संसार में कुछ नहीं है, केवल वो जो आंतरिक प्रदूषण है वो हमें नरक की ओर ले जाने वाला है ये वायु प्रदूषण शरीर को भले मार देता है आंतरिक प्रदूषण हमारे लिए इतना घातक है कि अनेकों लाखों योनियो को होते हुए आया होकर आये हुए और मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद यदि विचार प्रदूषण आ गया इतनी लंबी यात्रा करके तो यहाँ तक आने व्यर्थ हो जाएगा यह चेद अवेदी तथा चेद यावेदी महती इसी बात को ध्यान में रखकर कह बड़ा कहा गया तुलसीदास जी भी कहते हैं और यहाँ आने के बाद इस मनुष्य शरीर में आने के बाद भी यदि हमने अपने विचार का शोधन नहीं किया तो जीवन व्यस्त जाएगा इसलिए इनका कहना है स न तत्पदम आप न अपनाती व उस परम पद को ब्रह्म को भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता फिर क्या प्राप्त करेगा संसारम अधिक अच्छा वापस संसार कोई प्राप्त करेगा भगवान एक बार माफ कर देंगे दो बार माफ कर देंगे तीन बार माफ कर देंगे तीन बार अधिक से अधिक मनुष्य जन्म मिलता है यदि तीन बार के मनुष्य जन्म व्यक्ति सुधरा नहीं वापस पशु योनियों में चला जाता कहते हैं वह संसार को ही प्राप्त करेगा यस्तु विज्ञानवान भवति सदा शुचि और ठीक इसका विपरीत विज्ञानवान सारथी है जिसका जो व्यक्ति विज्ञानवान है और विवेक से संपन्न सारथी है जो बुद्धि है जो और उसका मन निश्चित रूप से संयत होगा समनस का निश्चित रूप से विचार उसका अत्यंत पवित्र होगा सदा अतविदा पवित्र है वैसा जो व्यक्ति है वह विवेकी पुरुष तत्पद आप अवश्य ही उस परम पद को प्राप्त कर लेता है जिस पद को प्राप्त करने के बाद ये समाज भूयो न जाए थे पुनर्जन्म मरण के चक्कर नहीं होता अमास ये तो विज्ञान अनुभवी मन को अप्र गृहित मनस का सदैव वह अप्रग्रहित मन मनवाला है अत वह निश्चित रूप से अशुद्ध ही होगा अपवित्र मन संयम में नहीं है बुद्धि विवेक रहित हो जाने के कारण से मन में भी संयम नहीं रह जाता है अतः उसकी विचार में हमेशा ही प्रदूषण बना रहेगा तो सजा वह सरथी सा सारथी नहीं सरथी सा कर का बुद्धि बिगड़ी बुद्धि बिगड़ने से बुद्धि थोड़ी ना रख जा रही है बुद्धि का थोड़ा हानि हो रहा है बुद्धि वाला अविवेकवा यहाँ पर इसलिए स रथी तत्पूर्वक्तम अक्षरम यद परम पदम ना आप होती नी तेना ताल सारथी के कारण से अविवेक बुद्धि के कारण से तेरा सारथिना तेना, तेना अविवेका सारथी न बुद्धिया क्या हुआ सारथी वो जो रथी था ईश्वरी के रथ में चल रहा हुआ जीवात्मा क्या उसके क्या वो क्या करेगा उसकी क्या दुर्दशा होगी वह पूर्वोक्त जो अक्षर है जो परम पद है उस परम पद को नाप्त न ना केवलम कैवल्यम के नापनौती कैवल्य को प्राप्त नहीं करता इतना ही दोष नहीं है कल गति को भी प्राप्त करता संसार जन्म मरण लक्षणम अधिक जन्म मरण रूपा संसार को प्राप्त ये तो द्वितीय जो दूसरा है पूर्व मंत्रों में से जो विज्ञानवान विज्ञानवत सारथी उपय तो रथी दे विज्ञानवान सारथी से युक्त जो रथी कौन है वो विध्वार तो होगा युक्त मन समस्का सब यहाँ विश्व अलग करके दिया यहाँ स अलग कर दिया युक्त मन समस्का समरस का व्याख्या कर दिया युक्त मन वाला है, समाहित मन वाला चित वाला। है सतत वा इसी कारण से ही वह सदा शुचि ऐसा जो विद्वान है वह परम पद को प्राप्त करता है यद आपता जिस पद को प्राप्त करने के पश्चात पदार्थ अप्रचुत सन व अपने पुरुष पद से अप्रचित होते हुए भूह पुनर् चाहे के संसार संसार में दोबारा उसका जन्म मरण का चक्कर नहीं होता कितना आप विचार आता है वही नवा मंत्र आया अब पद क्या है जिसको प्राप्त करेगा विज्ञान वन जो सारथी है समनस्क है सदा शुची है ऐसा जो विद्वान पुरुष श्रोत ब्रह्म जिस पद को प्राप्त करेगा उस पद के बारे में बताते है विज्ञान असारधी मन प्रग्रह नर सो जो मनुष्य विवेक बुद्धि वाले सारथी से युक्त होता है और मनरूप लगाम जिसका नियंत्रण में समय प्रकाश हुआ करता है जिसका ऐसा है निश्चित से उसके इंद्रियों के बारे में कहने की जरूरत नहीं है वह भी अवश्य दांत होंगे दमन की हुए होंगे वह व्यक्ति सो सो पुरुष वह पुरुष निश्चित रूप से अद्वन पारम अपनोधी यह अद्वन है यह संसार रूपी जो मार्ग है इसका जो पार है अर्ण मोक्ष उसको प्राप्त करता है क्या है वो पार तद विष्णु हो परम पदम वो इस व्यापक परमात्मा का परम स्वरूपभूता पद है परमे निरविषम विरास पदम निर्देश सापेक्ष नहीं है किसी भी चीज का ऐसा जो निर्गुण निराकार को परम पदम का स्वरूप को प्राप्त करता है सारधी बुद्धि सारधी पुरोक्त जो व्यक्ति विवेक बुद्धि है सारधी जिसका यश स विवेक बुद्धि सारथी पुरोक्त मना प्रग्रहवान प्रगृहित मना समाह माना प्रग्रवान मतलब प्रगृहित मन वाला अर्ध समाह कर विद्वान नरहिशुद्ध नर है सो अद्वन संसार गारम अद्वन संसार की गति और संसार की गति तीनों गति के नया उत्तरायण दक्षिणायन और तृतीय स्थान अधो जिसे जाय सम कहते हैं तीनोंगो में से किसी भी गति नहीं तीनों गतियों गो पारम परम एव अधिगंत्यम ही वास्तव में प्राप्त भी है ऐसे जानने योग्य उपलब्धि है ऐसा उपलब्धव्य है ऐसा मानता है जो वह उसी को ही प्राप्त करता है अर्थात सर्व संसार बंधन ही मुच्छ सगल प्रकार के संसार बंधनों से वो इस शरीर में रहते हुए ही मुक्त हो जाता है व्यापनशील ब्रम पर वासुदेवाख्य परम प्रद आपनोति तद विष्टो तो विष्णुश् व्यापनशील से व्यापन स्वर स्वरूपाला है व्यापक स्वूप बाला है ब्रह्मश् ब्रम साक्षा शुद्ध ब्रह्म कोई कहते हैं विष्णु वही सगुन में हाथ पैर वाला शंघ चक्रधारी हो गया वो बात अलग चीज है मायावच्चिन चैतन्य स्वरूप धारण करके उस तरह का हो जाए वो अलग बात है लेकिन वास्तविक अर्थ विश्व शब्द शुद्ध ब्रह्म ही है परमात्मा वासुदेव आख्य और स्पष्ट करते परमात्मा कुछ लोग क्या कहते हैं परमात्मा कहते हैं कुछ लोग इसी को वासुदेव कहते हैं जिसको जाने पर काने का, वाला महात्मा दुर्लभ है वासुदेव स्वरमित समात्मा सुन ये वासदेव नहीं है ना वसुदेव का पुत्र वासुदेव ये पर नहीं, पर नहीं का कृष्ण को ठीक है उस कृष्ण का मूल रूप को धारण करो तो कोई आपत्ति नहीं हाथ पर्यटन वाले को लंबित लेना सवन साकार दृश्य है उस दृश्य का भी अधिष्ठान निर्गुण निराकार है उसको कृष्ण से ले रहे हो तो कोई आपत्ति यहाँ लेना है वास्तव इसलिए कहते हैं वासुदेवा के सी शब्द आप श्लोक में हमेशा तिलक लगाते वक्त रखे हुए बोलते हैं, वासुदेव नमस्कार निर्कु सगुण साकार सुख सगुण साकार स्थूल तीनों को लेकर के कहा हुआ है ऐसे वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ शब्दार्थ को जाने बिना भले हम लोग रटे अच्छा ही हुआ रटने का फल आज मिल रहा है सब तो समझ में आ गया है वसनिवास नहीं लेना है लेना है ईशावा है वासनाथ वासुदेव से वासुदेव का वास्तविक स्वरूप क्या है सर्वत्र सब कुछ आच्छादन कर बैठा हुआ है अर्थो सर्वत्र व्यापक है। उससे आच्छा अर्था उसके द्वारा अनुधिषित कोई वस्तु संसार में है नहीं इसलिए हम उसको वास, वास निवास लेना तीनों लोकों में भी अनंत वही निवास कर अनंत ब्रह्मांडभ जिसको देते हैं प्रत्येक ब्रह्मांड त्रिलोक के रूप में ग्रहण किया वही अनंत उप धारण करके वास कर रहा है और अनंत रूपों के भीतर में भी सर्वभूत निवास सकल भूतों में भी वही परमात्मा निवास करता कर तृष्ट्र तुप्राविश्य तो ईश्वर है सर्व कल ब्रह्म पहले वाले में ईश्वर दूसरे में सर्व कल तो जला उपासित तो छांदोग्य तीसरे तृष्टा तुप्रविशत्य तो तो उपनिषद तो इन तीनों को लेकर बना हुआ सुंदर श्लोक है वास्तव शब्दार्थ बोधक महाभारत का है तो उसी वह वास्तव परम प्रकृष्ट पद्म परम अर्थ प्रकृष्ठ निर विषय निरवेक्षत इसलिए प्रकृष्ट है कि यही यो, जान्द्र की ऐसा है जो उस कुछ पदको असो विद्वाद्वा अधुना स्थूलानी आरभ्य सुक्रमेण प्रतिभा अधिगम कर्तव्य तय है उस पद को प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं होता है कहता है कि वो किस क्रम से हमें चलना है उस पद की प्राप्ति करने के लिए अंतर्याप्ता आरंभ कैसे करना है यात्रा तो अनाधिका ऐसी करते आए हुए हैं और बहिर में ही हम डुबकी लगाए हुए हैं अब बाहर से भीतर की यात्रा जो करनी है वो किस क्रम से करना है ताकि हम उस स्वरूप प्रतिष्ठित हो सकेंगे वह क्रम को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है अदुना यह पदम आप जो है जिस पद को प्राप्त करनी है तस् उस पद के प्राप्त करने के लिए इंद्रियानी स्थलानी आरम्भ इंद्रियों को उन स्थूल विषयों से आरंभ करके अंतर की ओर करते हुए सूक्ष्मता के तारतम्य क्रम में न प्रतिमा की ओर आ जाना वहाँ पर आग्रस्त होकर उसी को अनुभव करने का नाम ही है पर्ण पर्ण इस बात को जो कर्तव्य है इत्यमर्तम इधम आरंभ थे उसे कर्तव्य पदार्थ को बताने के लिए अगला मंत्र आरंभ होता है यह परम कंतव्य स्थानीय आरभ्य गमा अगला किया जा रहा है जो है उसके अधिगमन करना है तो उसके लिए स्थूल इंद्रियों से आरम्भ करके सूक्ष्मता के तारतम्य क्रमशः प्रत्य स्वरूप तक किस प्रकार से लय क्रम होता है उसी को समझाने के लिए मंत्र आरभ हुआ इंद्रिय श्रदा और मनसस्तो परम मनसस्तो पुरुशा परा बुद्धिराता महान पर माता परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष परम कि सा का सा हैं कि भाई इंद्रियों की अपेक्षा इंद्रियों के जो आरंभक अपीकृत पंच महाभूत जो विषय वो ज्यादा कार्य की अपेक्षा से कारण हमेशा ही सूक्ष्म यह सबसे जो है आप बाह्य विषय नहीं लेना है बाह्य विषय तो अत्यंत स्थल इंद्रियों से स्थूल है पंचीकृत पंच महाभूतों की अपेक्षा से इंद्रिया सूक्ष्म इंद्रियों के अपेक्षा इंद्रियों का भी जो कारणीभूत अपंचीकृत पंच महाभूत वो और ज्यादा सूक्ष्म है इंद्रिय पर अर्थ जो है जो अर्थात अपंचकृत पंच महाभूत है जो वो इंद्रियों के अपेक्षा से सूक्ष्म है श्रेष्ठ है अर्थ्य पुनः अपंचीकृत पंच महाभूतों की अपेक्षा से मना हाँ परम मना हा। आरम्भ बहुत सूक्ष्म की से जो है मन ज्यादा श्रेष्ठ है मन मन मन का यहां भी? मन का मतलब भी बहुत भी आरंभ जो ही इसलिए तो मैं सोम सके में हिंदी में में लोक कहावत भी है जैसा खावे वैसा बनेगा मन तो भौतिक तो ही है तभी तो ये चुका है हाँ भौतिक वस्तु तो है नहीं मन वो भी भौतिक वस्तु इसलिए यह भी कारण स्वरूप में दे जान अपचकृत पंच महाभूतों की अपेक्षा से भी मन का कारण जो अपने क्योंकि इंद्रिया क्या है अपंचकृत महाभूत के वृष्टि कार्य प्रत्येक अवथक है नोत्रादी हो गया रजगुण के जोष्टि कार्य कर्म इंद्रिया हो या नहीं? अब उनके समृष्टि कार्य जो विचार करते हैं वो मन हो जाता है इसलिए वो और सूक्ष्म नहीं हो समी का कार्य वृष्टि है वृक्ष की अपेक्षा हमेशा समी सूक्ष्म होता है और मन से तो बरा बुद्धि और कहते देखो मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि शब्द बातच निश्चय आदि का आरम्भक जो भूतूक्ष्मी भौतिक ही है इसलिए तो महान बरा महान आत्मा जो महान आत्मा है वो बुद्धि से बना है महात्मा कौन है समस्त बुद्धि का अभिमानी हिरण्य गर्भ वो हिरण्य गर्भ ज्यादा सूक्ष्म और श्रेष्ठ है उससे भी सूक्ष्म श्रेष्ठ मददा परम अव्यक्त जो हरण गर्म का भी होता प्रकृति माया महा अविद्या जो भी है वो कते अव्यक्त अवैध से भी सूक्ष्म और श्रेष्ठ कौन है अव्यक्ता पुरुष अव्यक्त की अपेक्षा से पुरुष श्रेष्ठ और अव्यक्त से भी सूक्ष्म कौन हो गया इसलिए श्रेष्ठ पुरुष पुरुष से भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म है क्या न पुरुष श्रेष्ठ और कोई नहीं है।, साक साक वही जो है, कोई है और वही आपका सर्वोत्कृष्ट गति है तुम नाम दे रहे किसको नाम दोगे अंतर्गण क्या है क्या है कोई चिड़िया है अलग है मन बुद्धि अहंकार को मिला के तो अंतगर करते और अलग चिड़िया है अलग तत्व तो तुम कहो? मन मन-बुद्धि अलग बुद्धि, चिड़िया का चारों मिला के तो अंत नाम से कहा जाता है इसलिए प्रत्येक अवय की चर्चा हो रही है इंद्रिया इंद्रिया कैसी है बोले क्यों तानी। यही अर्थ रात प्रकाश न इनकी अपेक्षा से वे स्थूल है यही अर्थ ही आप प्रकाशनाय आरम्भ कि जिन शब्द स्पर्श आदियों को आप बाहर विषयों को लेके चलते हैं, उसकी बात नहीं कर सकते कि जिन शब्द स्पर्श आदि विषयों के द्वारा अपने आप को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियों का निर्माण हुआ है इसलिए जो है उन विषयों की अपेक्षा से इंद्रिया तो स्थल है ही क्यों बाह्य विषयों को प्रकाशित करने के लिए प्रकट हुए हैं और उस माध्यम से क्या होता है वो अपने आप प्रकाशन कर लिए ना नहीं तो इंद्रिय है पता कैसे चलेगा आप रूप को देखते हैं इसलिए आपको मालूम हो जाता है कि भाई हमारी चक्षुरुपी इंद्री है ठीक है वो अरे रूप ठीक चल गए भागोगे भाई हमारी इंद्री गड़बड़ा रही इसलिए भाई विषय को देखने के लिए ही बनाया हुआ इंद्रिया उन विषयों को प्रकाशन करते हुए अपने अस्तित्व का भी प्रकाशन कर देते वह जिनके वजह से हो रहा ऐसे। और पंच, पंच है कारण पंच महाभोत के अपेक्षा से ये इंद्रिया जो है स्थल है ये नियम है कारण के अपेक्षा से कार्य स्थूल होता है इंद्रिय स्व कार्य प्य आज्ञा स्पष्ट स्व इंद्रिया क्या है उनके कार्य किनगे पर कार्य थे उनके अपेक्षा से कारण कारणभूता जो अपनचकर अपूत है वे कैसे हैं वे सूक्ष्म केवल सूक्ष्म ही नहीं महान वे कैसे है वे महान व्यापक है केवल व्यापक नहीं है प्रत्येगा स्वरूप है वह अपने स्वरूप से वह नष्ट नहीं होते कार्य भरे नष्ट हो जाएगा इन कारण अपने स्वरूप में स्थित रहता है जड़ा नष्ट हो जाता है इन तो बना हुआ है इंद्रिया नष्ट हो जाएंगे इन उनके कारण भूता जो पंचकृत पंच महाभत तो बने रहेंगे इसलिए प्रतिभा की वह अपना आत्मा ने जीवात्मा से नहीं प्रति भूता मतलब वह अनपाय स्वरूप वाले है वह वा कारण दृष्ट कारण तो रूप वह नित्य है समझना कार्य की अपेक्षा से नित्यवाद का है ना ये सब जगह जोड़ेगा सूक्ष्म महान प्रतिगत भूताश्च ये सब जगह जोड़ेगा देख लो बोलते जाएंगे अपंच प्रपंच महाभूतों की भी अपेक्षा से परम सूक्ष्म महत् प्रत्य भूत क्वेशन कर देंगे न क्वन कर देंगे कार्य तो का मतलब क्या सूक्ष्म है महत भी है व्यापक भी है कि हमेशा कार्य के अपेक्षा से कारण अधिक व्यापक होता ही प्रत्यगात भूतं चाय स्वरूप है कारण तो दृष्टिया मन शब्दवाच्य मनस आरम्भत सूक्ष्म मनस्ब्द क्या लेना यहाँ मन शब्द मनस का आरम्भ खो भूत सूक्ष्म आरम्भ बात मनसो भी क्यूंकि संकल्प आदि का आरम्भ कौन है लेना मनसो भी परा मन से भी जो पर सूक्ष्म तरह महतरा प्रत्यात्म भूत पांच बुद्धि है नाग कर दिया सूक्ष्म उत्तर है वो व्यापक भी है और अनुप भी है तो कौन है वो बुद्धिश्दाच्यम अध्यवसाय आदि आरम्भ कम वो तो सूक्ष्म बुद्धिशब्दाच्य जो अध्यवसाय आदि का उसको कह सूक्ष्म क्योंकि निश्चय जो पहले माना गया है बुद्धि के निश्चय की बिना मन में प्रवृत्ति नहीं आ सकती बुद्धि निश्चय कर लिया है किन विषयों, जिन विषयों को लेकर उस मन की प्रवृत्ति होती है आप निश्चय की है, वो किस आधार पर करी? करे वो मन के प्रदत्त विषयों के आधार पर की है ये उभ था यहाँ पर लेन देन है आपकी कले वहा विषय आ गया बुद्धि में बुद्धि ने उसको मन के माध्यम से विषयों को ग्रहण कर लिया और निश्चय करके वापस बुद्धि मन को दे देता है और मन अपना हिसाब से वो काम करता है आदेश का पालन तो तो हाँ वो, वो उस तरह के नहीं है यहाँ पर कार्य नहीं है यहाँ पर के उपादान कारण दृष्टिया नहीं कहा जा रहा है क्योंकि दोनों ही क्या है पंच महापृष्टि का ही कार्य है दोनों कार्य कार्य से, नहीं। से देना है अपना कारण कारण है है निमित्त एक दूसरे के आत्मा महान बर सर्व प्राणी बुद्धि प्रत्येगा सर्व प्राणियों के बुद्धियों के प्रति प्रत्यूत तो होने से शब्द को क्या उसका महात्मा महान और महात्मा इसलिए कह दिया सकल प्राणियों के जितनी बुद्धियां हैं उन सकल बुद्धियों के प्रति हिरण कह गया है उसका निमित्त अभिमानी बन जाता है सकल बुद्धियों का अभिमानी जो आत्मा को हृण कह आगे कहेंगे देखो भाष्कर प्रतिभात्मक तत्वात् आत्मा यत् जातम् किंकि वही सबसे पहले उत्पन्न हुआ था कौन ऐगर्भावधा हिण्यगर्भ तत्व ज्ञान और क्रिया उभयात्मक बोध मनी ज्ञान अवोध मणि क्रिया अज्ञान भी ले सकते हैं ज्ञान अज्ञान उभ्यात्मक मैयाव छिन्ह चेतन महान आत्मा बुद्धि पर उसको बुद्धि के अपेक्षा से भी ज्यादा सूक्ष्म व्यापक और कारण लिया क्योंकि जो है अधिकारी पुरुष के भी अभिप्राय से विचार करके देखते हैं, बोधात्मक है वो अव्यक्त का आदि परिणाम है परम प्रथम परिणाम है उपाधि है इसे अपीकृत भूतात्मक भी है वो अतएव अबोधात्मक अपंचीकृत वो भी है, विकल्प अथवा करके जो टीका कारों ने समझा दिया है दोनों ही पक्ष माना गया बोधा बोधकार ज्ञान क्रिया शक्त्यात्मक अथवा करके आनंद ने स्पष्ट दोनों ही बात कटाया है महद परम अव्यक्तम महदो भी परम सूक्ष्म प्रत्यक्षात्म सर्वतम अव्यम अपेक्षा से उस ऋणगर भी अपेक्षा से भी ज्यादा सूक्ष्म और ज्यादा नित्यत्व से और ज्यादा ही व्यापक जो है वो अव्यक्त होता है क्यों सर्वस्व जगतो बीज भूतम अव्यकृत नाम रूप क्यूँकी जो है संपूर्ण जगत का वो बीजभूत है अव्याकृत अवस्था है हिरणगर आबादी क्या है व्याकृत अवस्था है और ये प्रकृति अव्याकृत नाम रूप नाम रूप का स्वरूप वाला है नाम पड़ गया उसको माया प्रकृति नाम हो गया ना और रुक गया उसका त्रिगणात्मक है इधर व्याकृत नहीं सब प्रसम यहाँ तीनों समभाव स्थित है अभी उसमें कोई परिणाम हुआ नहीं है अत व्याकृत वो नहीं है अव्याकृत सतत में स्वरूप नाम सर्व कार्य कारण समाहार शक्ति समाह सकल कार्य और कारण जितने भी आपने, आपने देखा है अभी उन सकल की शक्ति की शक्ति शक्तियों का समाहार रूप है मैंने उसकी निगूढ़ रूप है घन रूप है अव्यकृत आकाश आदि नाम उसका अव्यकृत आकाश भी कह देते अनेको नाम आदि कह दिए माया भी कह देते माया तत्व तो का गया कोई प्रकृति का होता है उसको कोई प्रधान का होता है उसको वो नहीं को समाशक् परमात्मा समा में ही हो लेकिन पोत से आश्रत है जैसे जो है वट का बीज में छपा हुआ वट का वृक्ष के समान है वट कणिकाया मेवा वट वृक्ष तस्मात इसलिए अव्यक्तात् सूक्ष्म अव्यक्ष वो पर अर्थात सूक्ष्म है सर्वकारणत्वात् सर्व महाश्च प्रतिभा महाश अत पुरुष सर्वपूर्ण अव्यक्ष पर अर्थाव सूक्ष्म सर्वकारण स्वरूप प्रतिभावरूप मैंने उसका भी जो नित्य होने की कांत है और व्यापक भी है वो अत पुरुष सर्वपूर्ण इसलिए उसे पुरुष कहते हैं क्योंकि तो सभी का वास्तव में वही पूरा चैतन्य के बिना कोई भी चीज गाय मरा हुआ उसका अस्तित्व नहीं रह जाता है जिसे सर्वत्र चैतन्य माना है ऐसा कोई कर्ण भी नहीं है जिसमें चैतन्य नहीं है और जिसमें आप मानते चैतन्य नहीं उसको आप जला के राख बेकार हो गया नहीं तो बोलते आप क्या पालतू कपड़े में भी आपने जय माना जब जो तो ठीक ठाक रहता है आप पहनते रहते फट गया ए तो बेकार है अब इसकी जो है अभी हमारे लिए क्या है ये कपड़ा मर गया अब उसको या तो पोछा पाछी में लगा दोगे उस काम के लायक वो जिंदा है अभी उस काम के अभी लायक नहीं तो या तो कूड़ेदान में डाल दो या तो गंगा में छोड़ देते हो या तो जला देते हो यही तो करोगे उसकी भी अंत्येष्टि हो जाती तो हर तत्व का इस तरह से करते हैं जानकर अनजानकर किसी न किसी हो ही रहा है तीसरे कहते देखो तो तो अन्य से प्रसंग निवार उससे भी अन्य कोई पार होगा भी पार कोई, ऐसी कोई शंका आ जाए प्रसक्ति हो उसका निवारण करते हुए कहते हैं पुरुषान्न परम किंचे। नास्ती नास्ति चिन्ना चना परम किंचितंतरम इसलिए पुरुष से भी जो की पुरुष क्या है, है। ऐसा जो उस आत्मा परमात्मा शुद्ध ब्रह्म उससे भी पर वस्तंतर कुछ भी नहीं तस्मात सूक्ष्म प्रतिभा तत्व नाम साफ का सूक्ष्मता की तारीतमता जो आप देख रहे थे उसकी का वही है और महत्व का भी आप जो तारतम्यता को देखा उसकी पराकाष्ठा भी है है और नित्यता का भी जो आकाष्ठा आपने जो देखा वो भी आता ही है इसलिए साष्ठा मैंने निष्ठा परियोसाना वही पर सूक्ष्मता की तारतम्यता महत्ता की तारतम्यता और नित्यता की तारतम्यता